राश्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्रीय शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कारक्रम चिंपू बंदर की कहानी। बच्चो कहानी सुनने का इंतजार हो रहा है हां हां दीदी सुनाइए ना कहानी हम कब से आपकी कहानी का इंतजार कर रहे हैं सुनाती हूं सुनाती हूं किसकी कहानी है दीदी अरे भाई वही तो बताने जा रही हूं यह कहानी है एक बंदर की जिसका नाम था चिंपू यानी कहानी है चिंपू बंदर की हां भाई तुमने बंदर देखा है देखा है पेड़ों पर हु? चिड़िया घर में हाँ? घरों के पास भी हां बिल्कुल ठीक तो सुनो चिंपू बंदर की कहानी चिंपू बंदर बहुत शैतान था अपने सभी दोस्तों को बहुत तंग करता था कभी किसी का सामान उठा ले जाता कभी किसी को चिढ़ाता और कभी किसी दोस्त को मारता बस ऐसे ही चिम्पू बंदर सब को छेड़ता और तंग करता रहता। अच्छा बच्चो, तुम ही बताओ, क्या किसी को मारना, चिड़ाना, या किसी का सामान उठा कर ले जाना, अच्छी बात है। सोचो। आ... पर चिम्पू बंदर ऐसा क्यों करता था? बस उसको ये अच्छा लगता था पर उसके दोस्तों को ये सब अच्छा नहीं लगता था एक बार चिम्पू ने सूचा कि अपना जनम दिन मनाया जाए हुआ <laughs> हुआ तुम सब भी अपना जनम दिन मनाते हो ना? हाँ, मेरा जनम दिन मार्ष में आता है दीडी, जनम दिन पर भी अच्छा खाना बनता है कम अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं खुब मिठाई खाते हैं <laughs> और फिर मिलकर खेलते हैं हाँ, जनम दिन पर सब दोस्त मिलते हैं है ना हम्म तो भाई चिंपू ने भी यही सोचा कि जन्मदिन पर उसके सब दोस्त आएंगे बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा मिठाई मिलेगी और फिर सब मिलकर खूब खेलेंगे फिर क्या हुआ फिर फिर ऐसा सोच कर चिम्पू अपने दोस्तों को बुलाने के लिए उनके घर गया और उनसे कहा कि वो सब उसके जनम दिन पर उसके घर आएं चिम्पू बंदर के दोस्त कौन कौन थी? अरे ये तो मैं बताना भूल ही गई बयाई चिम्पु बंदर के दोस्त थे शाणू बिल्ली, भोलू खरगोश और चुन-चुन-चिरिया <laughs> जरा याद करो इन दोस्तों के नाम शाणू बिल्ली, हुँ? भोलू खरगोश और चुन-चुन-चिरिया हाँ, शाबाश तो चिम्पू बंदर ने शानू बिल्ली भोलू खरगोश और चुन-चुन चिडिया को अपने जनम दिन पर बुलाया क्या ये तीनों दोस्त चिम्पू के जनम दिन पर आए सुनो तो आगे क्या हुआ हुआ ये कि चिम्पू ने जब अपने दोस्तों क जनम दिन पर बुलाया तु सब सोच में पड़ गए वो सोच ने लगे कि चिम्पू के जनम दिन पर जाएं या ना जाएं लेकिन क्यों? क्यों? अरे भाई, चिम्पू तो हर समय अपने दोस्तों को तंग करता था ना? हाँ भूल गए क्या? कभी उन्हें मारता, कभी उन्हें चुढाता, अब सब दोस्त मिलकर, यही सोच रहे थे, कि चिम्पू के जनम दिन पर जाएं या ना जाएं, तब क्या सोचा चिम्पू के दोस्तों ने? हाँ, हाँ, क्या, क्या सोचा? शानू बिल्ली, भोलू खर्गोश और चिम् चुन-चुन चिडिया ने मिलकर सोचा कि वो चिम्पू के जनम दिन पर नहीं जाएंगे। उन्होंने ठीक ही सोचा, चिम्पू बंदर में तो सभी बुरे आदतें थी, फला उसके जनम दिन पर कौन जाएगा। चलो, हमने माना कि चिम्पू बंदर ने बुरे काम किये� अपने दोस्तों को चिढ़ाया उनको मारा उनको तंग किया पर जरा सोचो बच्चों इन बुरी आदतों को दूर भी तो किया जा सकता है वो कैसे वो ऐसे चिंपू के साथियों ने सोचा कि आखिर चिंपू है तो उनका साथी ही उन्हें उसकी बुरी आदतों को दूर करने में मदद करनी चाहिए क्यों ना हम चिंपू की मां से बात करें शायद वो ही कोई रास्ता बताएं और वो तीनों साथी चल दिए चिंपू की मा से मिलने मा सी, मा सी अरे, शानू, भोलू, चुन-चुन, तीनों एक साथ पर चिम्पु तो घर में नहीं है म्याव म्याव, हम चिम्पु से नहीं, आप से मिलने आए है मुझसे मिलने आए हो तो जरूर कोई बात होगी हाँ चिम्पू ने हमें अपनी जनम दिन पर बुलाया है हाँ हाँ तो आओगे ना तुम तीनो दो दिन बाद ही तो है चिम्पू का जनम दिन मौसी बात ये है हुँ? कि चिम्पू हम सब को परेशान करता है हम कभी चिढ़ाता है कभी मारता है कभी हमारा खाना उठा ले जाता है इसलिए हम उसके जन्मदिन पर नहीं आना चाहते म्याऊ म्याऊ लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि चिंपू अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे और हम सब मिलकर रहे यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्त की मदद करना चाहते हो लेकिन पहले यह तो बताओ कि वो क्या बुरे काम करता है म्याऊ म्याऊ एक दिन टिम्पू ने मेरा खाना उठाया भोलू को रास्ते में गिराया और इस तरह शानू भोलू और अर्जुन चुन ने चिंपू की मां को सब बताया कि चिंपू ने उन्हें किस तरह परेशान किया फिर चिंपू की मां ने क्या कहा चिंपू की मां ने उनको एक तरकीब बताई यानी कि एक सुझाव दिया क्या तरकीब बताई मा ने कहा कि वो सब चिम्पू के जनम दिन पर समय से कुछ पहले आ जाएं और आकर घर में छुप जाएं मा ने ये भी कहा कि वो इस बात का चिम्पू को बिल्कुल पता नहीं लगने देगी तो क्या फे? जनम दिन वाले दिन चिम्पू के दोस्त उसके घर आये। हाँ, वो तीनों चुप चाप चिम्पू के घर आये। और आकर घर के अंदर छिप गई। लेकिन चिम्पू को तो कुछ पता नहीं था। वो बाहर खड़े होकर ज़िए। अपने दोस्तों का इंतजार करता रहा करता रहा पर कोई नहीं आया जब बहुत समय हो गया तो चिंपू अपनी मां से बोला मां मां मा, कितनी देर हो गई मेरा कोई भी साथी नहीं आया ना शानों बिल्ली ना भोलू खर गोश और ना चुन-चुन-चिरिया अब तो लगता है वो नहीं आएंगे लेकिन मा मेरे दोस्त क्यों नहीं आए चिम्पू जरा सोचो क्या तुम अपने साथियों को परेशान तो नहीं करते नहीं मा मैं मैं ऐसा कुछ तो नहीं करता याद करो क्या तुम अपने दोस्तों का खाना चुपके से उठाकर खा लेते हो हां हां कभी-कभी क्या तुमने कभी अपने दोस्तों को जानबूझकर गिराया और उनके गिरने पर हंसे भी आ, वो हां मां पर वो ओ, और सुनो तुमने अपने दोस्त को चिढ़ाया भी वो मां वो जरा सोचो चिंपू तुमने गलत किया या ठीक गलत किया या ठीक हां मां मैंने ये सब ठीक नहीं किया पर मां तभी तो तभी तो तुम्हारे साथी तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आए तो ने उन्हें दुख पहुंचाया उन्हें परेशान किया मामा पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं तो उनके साथ खेलना चाहता हूं अब मां मा, मैं क्या करूं मैं किसी को नहीं मारूंगा किसी को परेशान नहीं करूंगा सब से मिलजुल कर रहूंगा <laughs> अरे न्याँ न्याँ, अरे न्याँ न्याँ न्याँ। <laughs> टिमपु दोस्त हम भी तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे अरे अरे भोलू शानू चुंचुन क्या क्या तुम सब यहीं थे मेरे घर में म्याऊ म्याऊ हां टिमपु हम सब यहीं थे और चिपकर तुम्हारी बातें सुन रहे थे दोस्तों अब मैं किसी को नहीं मारूंगा और अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दूंगा तुम्हारा अच्छा दोस्त बनूंगा तो इसी खुशी में हो जाए एक गीत हां तो हो जाओ शुरू खुशी मनाएं नाचें हम सब खेलें कूदें गाएं हम सब काम पड़े जो कोई मु अगर काम करेंगे हम सब, खाना अगर न कोई लाए, बाट बाट कर खाए हम सब, खुशी मनाए, नाचे हम सब चंपू बंदर की कहानी अभी आप सुन रही थी यह कार्यक्रम आलेख अर्चना प्रभाकर विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार मंजू मैनी सुनीता कोहली सुषमा कौशिक मालती कौशिक यमन कौशिक और नीरजा गुलेरिया ध्वन्यांकन सतीश लाले और हेमराज सिंह निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रहदयाल खट्टर